आज के शो में हमारे साथ हैं एएस फुलसे महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं और पोल्यूशन कंट्रोल का जो सेवा है तीस साल से कर रहे हैं तो आज हम उनसे बहुत सारी बातें पोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि कैसे पोल्यूशन मेंटेन कर सकते हैं या पोल्यूशन से क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं किस तरह से हम उन चीज़ों को जानें समझे और उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं वो सारी बातें हम सुनेंगे फुलसे सर जी से तो आप सभी की तरफ से ए फुलसे जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में नमस्कार मैं अंकुश चोपान राव फुलसे महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बोल रहा हूँ मैं नासिक में काम करता हूँ अभी मैं तीस साल से काम कर रहा हूँ अच्छा फुलसे साहब जब आपने इस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सर्विस पे शुरुआत में गए तो उस समय के जो पॉलिसीज़ है या उस समय के जो कार्य करने का जो काम करने का जो तरीका है और आज इसमें क्या बदलाव आया है इसमें बहुत सारे कानून आए हैं बहुत सारे रूल्स आए हैं और दिन ब दिन रूल्स बढ़ते जा रहे हैं लैंड पोलूशन है बायोमेडिकल वेस्ट है हवा प्रदूषण है म्यूनसिपल काउंसिल से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसके बारे में नियंत्रण करना है और हजार केमिकल्स के रूल्स आए हैं हजार वेस्ट के रूल्स आए हैं बहुत सारे रूल्स फॉर्म हो गए हैं तो अभी किस तरह से आपका ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करता है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने जहाँ पर काम किया जिस जगह पे आप काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अभी मैं नासिक में काम करता हूँ जी नासिक में पांच डिस्ट्रिक्ट हैं तो पांच डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज़ है लोकल काउंसिल्स है और कॉरपोरेशन है इसमें हम हवा प्रदूषण नियंत्रण का काम करते हैं जल प्रदूषण नियंत्रण का काम करते हैं और जैविक घन कचरा इसके ऊपर नियंत्रण करते हैं म्युनसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको प्रक्रिया करने में नियंत्रण करते हैं तो इसमें अभी जल प्रदूषण देखें तो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है तो हम इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर के नमूने लेते हैं और वो एनालिसिस करके कारखाने को कम्युनिकेट करते हैं उसके रिजल्ट और कुछ रिजल्ट ज़्यादा हो गए तो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपके एए पैरामीटर एक्सीड हो रहे हैं तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट करें नहीं, नहीं। ऐसे तरह इंडस्ट्रीज़ इम्प्रूवमेंट करती है जो नहीं करते हैं उनके ऊपर आगे की एक्शन ली जाती है चलिए ये बहुत अच्छी बात आपने बताया हम लोग थोड़ा इस तरह से जाएँगे कि पॉल्यूशन कंट्रोल है क्या चीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए पॉल्यूशन यह है अपन जो घरगुती साड़ है इंडस्ट्री जो जो पानी है निकलता है जो भी कचरा हाँ, निकलता है किसी हाँ, जो से हो, वेस्ट, हाँ, वेस्ट अपन बाहर छोड़ते हैं इट क्रिएट सम पॉल्यूशन कई ना कई उसके कारण प्रदूषण होता है हवा के अंदर यस हम अभी कचरा का अपन एग्जाम्पल लेते हैं हम कचरा बाहर डाल देते हैं तो उसका पहले डिस चालू हो जाता है उसमें से मीथेन वायु निकलता है और वो हवा प्रदूषण करता है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारणीभूत हो जाता है अच्छा ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो ये बनता है इसी के वजह से इसी की वजह से बनता है उसके लिए और भी कारण हैं हम जो कचरा जलाते हैं उसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग भी होता है और हवा कचरा जलाने से हवा प्रदूषित होता है और ये लोगों का आरोग्य उससे खराब हो जाता है वैसे ही जब हम सानपानी बाहर छोड़ देते हैं वो नदी में जाके पोल्यूशन हो जाता है जैसे भी जो भी कचरा हम बाहर फेंकते हैं वो डिस होके होकर पैदा होते हैं और वो बरसात के पानी से मुंबई के नदी में जाते हैं और वो नदी प्रदूषण चालू हो जाता है तो यह है पोल्यूशन का जो जरिया है इस तरह से होता है अब इसको नियंत्रण कैसे करें इसको कंट्रोल कैसे करें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझो मेरा ही घर का कचरा जो है हम लोग बाहर फेंकते हैं कभी ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो और मुश्किल हो जाएगा इसलिए कभी जला देते हैं तो अब मुझे क्या करना चाहिए किस तरह से मैं उन चीज़ों को कंट्रोल करूँ अपना घर का कचरा है उसमें बहुत सारे रीयूज़ करने लायक चीज़ें होती है जैसे वेस्ट पेपर है कुछ ग्लास है कुछ किले है या लोखंड है वो सब अपन यूज़ कर सकते हैं जो कचरा यूज़ नहीं कर सकते वो अपन म्यूनसिपलिटी को देना चाहिए तो कुछ जो वेजिटेबल का कचरा है जो पेपर खराब हुआ पेपर है वो अपन उसका कंपोस्ट बना सकते हैं अपने बगीचे में डाल के उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। अभी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोस्ट पीट भी मिल रहे हैं वो परचेस करके अपन उसका कंपोस्ट बना सकते हैं और वो उसका अपने बगीचा में यूज़ कर सकते हैं। तो अपना बगीचा है तो उसमें भी अपन वो कंपोस्ट बना सकते हैं। अच्छा एक तो हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं और दूसरा समझो कोई फैक्ट्री है उसका जो का वेस्ट निकलता है बाहर तो उनको वो क्या कर सकते हैं या क्या नियंत्रण करना चाहिए या उसका कहीं ना कहीं सदउपयोग कैसे कर सकते हैं फैक्ट्री का जो कचरा है उसमें भी बहुत सारे चीज़ें रीयूजेबल है उनके पैकिंग के मटेरियल है वो रियूज हो सकता है प्लास्टिक है वो रियूज हो सकता है उसका जो हजार से वेस्ट कुछ निकलता है उसके कई कई जगह हजार से वेस्ट ट्रीटमेंट के प्लांट आ, बनाए गए हैं हु. अपन वो हजार से वेस्ट वो प्लांट में देना चाहिए ये एक अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि केमिकल फैक्ट्री होता है तो उसका तो कोई वेस्ट जाता है पानी में चला जाता है तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है कैसे कर सकते हैं उसको केमिकल इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो पहले जो प्रोडक्शन करते हैं वही उसमें का कुछ अमाउंट रिकवर करना चाहिए जो रिकवर नहीं कर सकते उसके ऊपर प्रक्रिया करनी चाहिए वो प्रक्रिया के बाद उसका जो डिसंटीग्रेशन होता है तो वो प्रक्रिया करने के बाद उससे कम्पोज भी मिलता है और पानी भी अच्छा हो जाता है अच्छा कुछ पानी भी रीयूज़ कर सकते हैं तो इसके कुछ प्लांट्स वग़ैरह आपने लगाए हैं या कई एग्जांपल बता सकते हैं सुना सकते हो आपके नासिक में ही जहाँ पर आप हैं वहाँ पर कोई फैक्ट्री हो एक्स वाई जेड फैक्ट्री हो उसने क्या क्या डिकम्पोजिशन के लिए कुछ किया है नहीं अभी नासिक में महिंद्रा का कंपनी है वहाँ बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट प्लान बनाया है कोई हिंदुस्तान यूनी कंपनी है उसमें वेस्ट से गैस बनाने का प्लान डाला है वो हर दिन गैस निकाल के अपने फैक्ट्री में यूज़ करते हैं ऐसा वो जो वेस्ट से भी एनर्जी पैदा करते हैं अच्छा वेस्ट से भी एनर्जी पैदा करते हैं कैसे वो लोग करते हैं जो डिसग्रेशन कचरा होता है वहाँ उससे मीथेन पैदा करते हैं अच्छा और वो मीथेन अपने कैंटीन में या बॉयलर में यूज़ करके उसका फ़ायदा लेते हैं अच्छा अच्छा अच्छा <laughs> लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा जो इक्विपमेंट्स वगैरह शायद लगाना पड़ेगा आपको उसका तो बेसिक खर्चा है वो वन टाइम खर्चा करना पड़ता है अच्छा अच्छा वन टाइम खर्चा करने से फिर उसका रीयूजल हम लोग जो हैं एक वेस्ट चीज़ को बेस्ट में यूज कर सकते हैं और हमारे लिए अच्छा उपयोग हो सकता है अपना वेस्ट भी कम हो जाता है और उससे एनर्जी भी मिल जल प्रदूषण होने के बजाय अपना एनर्जी निर्माण होता है ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोतागण सुन रहे हैं जो लिसनर्स है रेडियो माधुबन को अभी सुन रहे हैं तो आपने देखा कि फुलसे uh, सर जो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो प्रक्रिया होती है जो निरीक्षण होता है उसके अनुसार उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तीस साल का एक अच्छा अनुभव उनके पास है और आप सभी लोग अपने घर के जो वेस्ट है उसको अच्छी तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं एक बात मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा सर ने बताया कि अगर आपके घर में कोई वेस्ट निकलता है तो उसमें से कागज़ प्लास्टिक वगैरह सब अलग करके आप उस अलग सब बेच सकते हैं दुकान में रद्दी पेपर लेने वाले अलग होते हैं वो अलग सा आप बेच सकते हैं और जो चीज़ें काम के नहीं हैं जैसे बाजीपाला या इसका उसका वेस्ट आप निकल निकल गया है उसका कोई यूज़ नहीं आपके लिए अगर आपके घर के पास में गार्डन है तो आप डी जो आटा आता है उसके साथ मिला के आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं भी है तो अगर ज़्यादा आपके पास है तो तो का भी अगर होगा तो आप उसको वो वो मेरे ख्याल से आसपास के जो किसान भाई उनको दे सकते सकते हैं हैं लोग यूज़ कर खेती में में यूज कर सकते हैं है अच्छा उसमें भी नियंत्रण है।, है अच्छा, अच्छा महाराष्ट्र स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऐसे वो प्लाट और कोई परमिशन के बिना नहीं लगा नहीं लगा सकते अच्छा तो ये जो है आप जो अपना कचरा है वो म्यूनसिपाल्टी का जो गाड़ी आता है आपके पास बराबर उसमें डाल देते हैं तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं जिससे हम अपना ही बचाव कर सकते हैं एक्चुअली में हम लोग को लगता है कि पोल्यूशन कंट्रोल कभी कभी सुन के ऐसा लगता है कि ये भी कुछ सरकार का जो काम है उसमें हम लोग को परेशान करके पैसा लेटना क्या ऐसा भी कई लोगों का विचार हो सकता है लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं है एक्चुअली में जो भी लॉज और नियम बनते हैं जो भी कानून बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही सपोर्ट के लिए होते हैं हमारे बेनिफिट के लिए होता है हमारा सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए होता है तो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी जो है ये हमारे लिए हितकारक है अगर हम लोग उस रूल को उस रेगुलेशन को फॉलो करते हैं क्योंकि इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में वो हम कम कर सकते हैं दूसरा हमारा वेस्टेज को हम लोग पॉजिटिव में एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह की कई बातें हैं हम लोग ये फुल से जिसे सुनेंगे आगे भी लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन से प्यारी फोर धरती है सुनते तारों से चांद तारों से या धरती है क्या तारों से यारी ये धरती है ने सवारी धरती है समय इसकी इसकी भर दी दी कुरत ने भी भेत कर दी धानी सी साड़ी में लिपटी ये नारी धानी सी साड़ी में लिपटी ये नारी स्वर्ग से उतारे ये धरती है स्वर्ग से उतारे है sí, sí, hey. के नीचे रवि से निहारी धरती है रवि से निहारी धरती है हमको प्राणों से हमको हमको से से प्यारी प्यारी धरती धरती है है आप सुन रहे हैं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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं ए एस फुलसे सर से जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 30 साल का अपना सर्विस दे चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं काम और हम लोग अभी जानेंगे जैसे हमने देखा कि पिछले थोड़ी देर में हमने बातें सुनी कि हम लोग अपने घर के वेस्टेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं किस तरह से हम उनका उपयोग कर सकते हैं वो हमने सुना और साथ ही साथ जो फैक्ट्री में इस तरह के जो वेस्टेज निकलता है उसको भी कैसे कंट्रोल करके रखें और उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं वो भी हमने देखा चलिए अब आगे बात करते हैं फुलसे सर जी से मैं ये पूछना चाहूँगा बायोमेडिकल जिसको बोलते हैं जिसको कह सकते हैं हम लोग हॉस्पिटल से जो वेस्टेज निकलते हैं उसका क्या हो सकता है कैसे उसको मैनेज करना है उसके बारे में बताइए सर हॉस्पिटल और ब्लड बैंक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से जो कचरा निकलता है उसको जैव वैद्यकीय कचरा ऐसा बोलते हैं नहीं, नहीं। तो ये कचरा अलग अलग से कम, आ, स्टोर करना चाहिए मिक्स नहीं करना चाहिए उसका जो क्वालिटी है उसके जो कैटेगरीज है वो हिसाब से उसको अलग अलग सेपरेट स्टोर करना चाहिए नहीं, नहीं। और उसके लिए बहुत जगह कॉमन फैसिलिटीज़ बनाए गए हैं नहीं, नहीं। तो हॉस्पिटल ने जो सभी कचरा है वो कॉमन फैसिलिटीज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को देना चाहिए इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए उससे बहुत सी दुर्घटना हो जाती है तो कॉमन फैसिलिटी में सभी कचरा लेके उसकी वो जिस प्रकार का जो कचरा है उसका वो प्रक्रिया करके उसको डिस्पोज कर देते हैं अच्छा हॉस्पिटल में जो अलग अलग कलर की तहलियां रखी होती है हो, रखा होता है काला लाल और पीला ऐसा कैटेगरी के हिसाब से होते है। होते हैं हैं बैग्स तो वो उसी हिसाब से वो जाता है तो वो कचरा फिर कहाँ फेंकते हैं क्या करते हैं उसका ना जो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कुछ जलाते हैं और कुछ डिस करके उसका रिसाइकल करते हैं अच्छा अच्छा अच्छा तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग उसको यूज़ करते हैं तो ये जो कचरा ले जाते हैं ये म्यूनसिपल्टी की तरफ से होता है या फिर प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके इसके ऊपर काम करती हैं नहीं म्यूनसिपलिटी के से कोऑर्डिनेशन से कोई एक, आ, एजेंसी कॉमन फैसिलिटी बनाती है अच्छा अच्छा तो सभी हॉस्पिटल का कचरा वो कॉमन फैसिलिटी में जाता है हुँ, हुँ, हुँ. और फिर उधर से फिर वो लोग अपना प्रोसेसिंग करते हैं प्रोसेसिंग करके उसको डिस्पोज कर देते हैं अच्छा ये लोग जो कचरा दूसरे जो संस्थान जो है कॉमन फैसिलिटी जो दे रही है सभी हॉस्पिटल को वो लोग कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं हॉस्पिटल से वगैरह वो चार्जेस लेते हैं अच्छा वो चार्जेस लेते हैं हुँ, हुँ। अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप फुल सेसर आपके पास एक तीस साल का लंबा अनुभव है कचरे को कैसे हम लोग उसका सदउपयोग करें उस वेस्ट को बेस्ट में कैसे कन्वर्ट करें इसका एक अच्छा अनुभव आपके पास है तो हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए जो कचरा है कहीं भी कचरा नहीं करना चाहिए जो कचरा हम घर से निकालते हैं वो खाली म्यूनसिपलिटी को देना चाहिए अपने आजू में नहीं डालना चाहिए और कोई नाला नदी में तो नहीं डालना चाहिए अपन यदि कचरा बाहर फेंकेंगे तो वो हाँ, हवा प्रदूषण जल प्रदूषण या लैंड प्रदूषण पैदा करते ही रहेगा इसलिए अपन ख़्याल रखना चाहिए कि कचरा जलाना नहीं चाहिए और उसको म्यूनसिपलिटी को ही देना चाहिए ये बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हम लोगों को अपना जो सोसाइटी में जो आ, या फिर अपना आसपास में जो म्यूनसिपल्टी का टैंक बना हुआ तो है डंक उसमें ही डंप करना चाहिए या फिर अभी आजकल तो आ, गाड़ी भी घूम रही है घंटा गाड़ी जिसको बोलते हैं वो ख़ास कचरा लेने के लिए आपके पास सवेरे आ जाती है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं और सर ने जो बताया कचरा का जो है हम लोग कभी कभी ठंडी के कारण जला देते हैं तो ये गलत हो सकता है इसको जलाना नहीं चाहिए कचरा जलाने से ही ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रश्न निर्माण हो ज़्यादा निर्माण हो रहा है तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए रेडियो के माध्यम से हम लोग आप सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने कचरे को वेस्ट को जलाइए मत उसको म्यूनसिपाल्टी नगर पालिका को जरूर दें और अगर कहीं आपको असुविधा होता है तो अपने सभी सोसाइटी के लोग मिलकर म्यूनसिपाल्टी को लेटर लिख सकते हैं ताकि आपके पास वो कचरे का गाड़ी आ जाए या कोई ऐसा सुविधा आपको मिले जहाँ पर आप कचरा आराम से डाल सकें और उसका पि म्युनसिपाल्टी को मिल सके तो ये थोड़ा सा आपको सोसाइटी में मिलकर आप सभी लोगों को इसका प्लान बनाना होगा अगर नहीं अगर है तो फिर आप उसका सही उपयोग करना चाहिए और जो भी कचरा आप छोटा मोटा जो भी हो लेकिन उसको बाहर डालने का जो आदत है कई भी कब कभी, कभी कभी हम लोग हो जाते हैं कि छोड़ो ये थोड़ा सा कचरा डाल दिया ऐसे करके डाल देते हैं तो ये हमारे रॉन्ग एबिट्स हैं इन आदतों को बदलना होगा और कचरे को जो है सही जगह पर ही डालना है और सही जगह ही उसको पहुँचाना है जाते जाते मैं चाहूंगा फुलसे सर आपको रेडियो के माध्यम से सभी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज जिससे आपको खुशी मिलती है वो मैसेज जरूर सुनाइए कि अपना पर्यावरण हरा भरा होने से सबकी खुशियाँ बढ़ जाएगी तो अपन हमेशा पर्यावरण का ख्याल करना चाहिए और पर्यावरण को जो चीज़ें डैमेज करती है वैसी चीज़ें यूज़ ना करें थैंक यू <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया फुल से सर जी हमारे साथ जुड़कर पॉल्यूशन के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी लिसनर्स को सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ ज़रूर नई बातें सीखी होगी और आप लोग वैसे तो कचरे को कोई भी नियंत्रण करते होंगे लेकिन फिर भी आज जो हमने बातें की उन सभी चीज़ों को आप देखिए और यह मैसेज पास ऑन ज़रूर कीजिए हमारे आसपास में बहुत सारे गांव के लोग रहते हैं उन लोगों को भी ये मैसेज ज़रूर पास ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और जितना हम पर्यावरण को बचाने के लिए हम अपने आदतों को बदलेंगे तो पर्यावरण में बदलाव आएगा जितना हरियाली रहेगी उतना ही हमें खुशी मिलेगी तो ये हमारे फुल से सर का भी कहना है तो इसी के साथ मुझे और फुल से सर को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो कभी ना थकी है चली जा रही संतान करती है अपमान अपनी ही संतान करती है अपमान अपनों से हारी धरती है अपनों से हारी धरती है हमको प्राणों से को फाड़ा। दंबल को, को रूप बिगाड़ा चेहरा उगाड़ा रूप बिगाड़ा चेहरा उगाड़ा अपनों की मारी ये धरती है अपनों जा रहे हैं ओजोन के छाते ओजोन के छाते, छाते। सूरज की गर्मी से अपना बचाते अबना बचाते, अबना बचाते अंदर से जलती बाहर से तपती अंदर से जलती बाहर से तपती तड़पते बचारे धरते है बेचारे धरती है हमको प्राणों से ये किसको पता है अरे होश में अब तो आओ अरे लाड होश में अब तो आओ माता तुम्हारी